राजयोग प्रत्याहार और धारणा सम्मोहनकारी या विश्वास बल से आरोग्य कराने वाले थोड़े समय के लिए जो अपने सम्मोहित व्यक्तियों के शरीर से स्नायु केंद्रों इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं वह अत्यंत निंदाह कर्म है क्योंकि वह उसको अंत में सर्वनाश के रास्ते ले जाता है या कोई अपने इच्छा शक्ति के बल से अपने मस्तिष्क केंद्रों का संयम तो है नहीं यह तो दूसरे की इच्छा शक्ति के एकाएक प्रबल आघात से सम्मोहित व्यक्ति के मन को कुछ समय के लिए मानो जड़ कर रखना है वह लगाम और बाहुबल की सहायता से गाड़ी खींचने वाले सुशृंखल घोड़ों की उन्मत्त गति को संयत करना नहीं है वरन वह दूसरों से उन अश्वों पर तीव्र आघात करने को कहकर उनको कुछ समय के लिए चुप कर रखना है उस व्यक्ति पर यह प्रक्रिया जितनी की जाती है उतना ही वह अपने मन की शक्ति क्रमशः खोने लगता है और अंत में मन को पूर्ण रूप से जीतना तो दूर रहा उसका मन बिल्कुल शक्तिहीन और विचित्र जड़पिंड सा हो जाता है तथा पागल खाने में ही उसकी चरम गति या आठहरती है अपने मन को स्वयं अपने मन की सहायता से वश में लाने की चेष्टा के बदले इस प्रकार दूसरे की इच्छा से प्रेरित होकर मन का संयम अनिष्टकारक ही नहीं है वरन जिस उद्देश्य से वह कार्य किया जाता है वह भी सिद्ध नहीं होता प्रत्येक जीवात्मा का चरम लक्ष्य है मुक्ति या स्वाधीनता जड़ वस्तुओं और चित्तवृत्ति के दासत्व से मुक्ति लाभ करके उन पर प्रभुत्व स्थापित करना बाह्य और अंतः प्रकृति पर अधिकार जमाना किंतु उस दिशा में सहायता करने की बात तो अलग रही दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त इच्छा शक्ति का प्रवाह हम पर लगी हुई चित्त वृत्ति रूपी बंधनों और प्राचीन कुसंस्कारों की भारी बेड़ी में एक और कड़ी जोड़ देता है फिर वह इच्छा शक्ति हम पर किसी भी रूप से क्यों न प्रयुक्त हो और चाहे उससे हमारी इंद्रियां प्रत्यक्ष वशीभूत हो जाए चाहे वह एक प्रकार की पीड़ित या विकृतावस्था में हमें इंद्रियों को सेयत करने के लिए बाध्य करे इसलिए सावधान दूसरे को अपने ऊपर इच्छा शक्ति का संचालन न करने देना अथवा दूसरे पर ऐसी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अनजाने उसका सत्यानाश न कर देना यह सत्य है कि कोई कोई लोग कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति का मोड़ फेरकर कुछ दिनों के लिए उनका कुछ कल्याण करने में कृत कार्य होते हैं परंतु साथ ही वे दूसरों पर इस सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करके बिना जाने लाखों नर्दनारियों को एक प्रकार से विकृत जड़ावस्थापन्न कर डालते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन सम्मोहित व्यक्तियों की आत्मा का अस्तित्व तक मानव हो जाता है इसलिए जो कोई व्यक्ति तुमसे अंधविश्वास करने को कहता है अथवा अपनी श्रेष्ठतर इच्छा शक्ति के बल से लोगों को वशीभूत करके अपना अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है वह मनुष्य जाति को भारी अनिष्ट करता है भले वह इसे इच्छापूर्वक न करता हो